देवी भागवत नवम स्कंध भगवती स्वाहा तथा तो भगवती स्वधा का उपाख्यान नारद जी ने कहा प्रभो नारायण आप रूप गुण तेज एवं कांत से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही है मुझे आप ही ज्ञानियों सिद्धों योगियों तपस्वियों और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया अब आप उचित समझे तो भगवती स्वाहा भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए सूद जी कहते हैं मुनियों। नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया भगवान नारायण कहते हैं मुनि शिष्ट के समय का यह प्रसंग है देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था अतएव पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए मुने वहां जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी तदनंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे नारद जी ने कहा मुने भगवान श्रीहरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था भगवान नारायण कहते हैं मुनिवर ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्म सभा में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उनके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे तब सर्वशक्ति स्वरूपणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा पद्म यो ने तुम वर्मागो तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा ब्रह्मा जी बोले तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका शक्ति होने की कृपा करो तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा अंबिके तुम सर्व संपत्स्वरूपा श्री रूपिणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया भगवती स्वाहा ने कहा ब्राह्मण मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूँगी उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्वप्नवत केवल भ्रम है तुम जगत की रक्षा करते हो शंकर से मृत्यु पर विजय प्राप्त की है शेष नाग अखिल विश्व को धारण करते हैं धर्म को धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं प्रकृति देवी सर्व पूजा है, हुई है यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है उपरयुक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वत्र सम्मान है अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु के के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती ब्रह्मा जी से से योग करवे देवी स्वाहा निरामय भगवान उद्देश्य तपस्या करने के लिए जल्दी फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया तब प्रकृति से परे निर्गुण पर श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर स्वरूपणी देवी स्वाहा मूर्छित सी हो गई कारण उन कामुकी देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षेत्र शरीर वाली देवी स्वाहा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंक में बिठा लिया और कहा